शिवपुराण रुद्र सईताम महेश्वर ने कहा भद्रे मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ शुद्ध बुद्धि वाली देवी तुम्हारे इस स्तमन से भी मुझे बड़ा संतोष हुआ है अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा तुम्हारा कल्याण हो मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ प्रसन्न महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगी महेश्वर यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा तो देव यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करे देवेश्वर इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाए नाथ मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े मेरे जो पति हों वे भी मेरे अत्यंत सुरृढ़ हों पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए वह तत्काल नपुंसक हो जाए निष्पाप संध्या का जय वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त भक्तवत्चल भगवान शंकर ने कहा देवी संधे सुनो भद्रे तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया प्राणियों के जीवन में मुख्यतः चार अवस्थाएं होती है पहली सैसुवावस्था दूसरी कौमारावस्था तीसरी यौनावस्था और चौथी वृद्धावस्था तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव कामभाव से युक्त होंगे कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामा सख्त न हो जाए तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष काम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे जो तुम्हारे साथ सात कल्पों तक जीवित रहेंगे तुमने मुझसे जो जो वर मांगे थे वे सब मैंने पूर्ण कर दिए अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ उसे निसंदेह करो मुनिवर मेधात्थि का एक यज्ञ चल रहा है जो बारह वर्षों तक चालू रहने वाला है उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है तुम बिना विलम्ब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो इसी पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसाश्रम में मुनिवर मेधातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तुम पूर्वक वहां जाओ मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ के अग्नि में होम दो संध्य जब तुम इस पर्वत पर चार युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी उन्हीं दिनों उस चतुर्योगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत कन्याएं हुई उन्होंने अपने उन सुशिला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया उनमें से सत्ताइस कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के सांस किया चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए परंतु संधेह तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टपात ही नहीं किया तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करे यह उद्देश्य से मन में रखकर उन्होंने साप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेधातिथि यहां उपस्थित हुए थे तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न तो कोई हुआ है न है और न होगा ही उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घकाल तक चलने वाले ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया है उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान ध्यान हो गए